भारतीय व्याख्यान भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव मद्रास में दिया हुआ भाषण हमारी जाति और धर्म को व्यक्त करने के लिए एक शब्द हिंदू बहुत प्रचलित हो गया है वेदांत धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है इसको समझाने के लिए इस हिंदू शब्द की किंचित व्याख्या करना आवश्यक है प्राचीन भारत देशवासी सिंधुनत के लिए हिंदू इस नाम का प्रयोग करते थे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 अब इस हिंदू शब्द की जो सिंधु नद के दूसरे किनारे के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था कोई सार्थकता नहीं है क्योंकि सिंधु नद के इस ओर रहने वाले सभी एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं इस समय यहाँ हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई बौद्ध और जैन भी वास करते हैं हिंदू शब्द के व्यापक अर्थ के अनुसार इन सबको हिंदू कहना होगा किंतु धर्म के हिसाब से इन सब हिंदू नहीं कहा जा सकता हमारा धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास भाव तथा अनुष्ठान और क्रिया कर्मों का समष्टि स्वरूप है अब एक साथ मिला हुआ सब एक साथ मिला हुआ है किंतु यह कोई साधारण नियम से संगठित नहीं हुआ इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं है और न इसका कोई संघ ही है कदाचित केवल एक यही विषय है जहाँ सारे सम्प्रदाय एकमत हैं कि हम सभी अपने शास्त्र वेदों पर विश्वास करते हैं यह भी निश्चित है कि जो व्यक्ति वेदों को सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता उसे अपने को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है तुम जानते हो कि ये वेद तो भा दो भागों में विभक्त है कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के याग्ञ यज्ञ और अनुष्ठान पद्धतियाँ हैं जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं है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 प्रतिष्ठित कहकर जितना अपनाते हैं विशिष्टा द्वैतवादी भी उतना ही द्वैतवादी और भारतीय अन्यान्य समस्त संप्रदाय भी ऐसा ही करते हैं ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्यों के मन में वेदांती और अद्वैतवादी समानार्थक हो गए हैं और शायद इसका कुछ कारण भी है यद्यपि वेद भी हमारे प्रधान शास्त्र हैं हमारे पास वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या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 प्रमाण स्वरूप हुए हैं। केवल जहाँ ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन हुआ जिसको श्रुति में किसी रूप में पाने की आशा न हो ऐसे थोड़े से स्थानों में ही स्मृति वाक्य उद्धित हुए हैं अन्यन्या मतावलंबी स्मृति के ऊपर ही अधिकाधिक निर्भर रहते हैं श्रुति का आश्रय कम ही लेते हैं और जो जो हम द्वैतवादियों की ओर ध्यान देते हैं हमको विदित होता है कि उनके उद्धृत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 वेदांत शब्द से मेरा यही अभिप्राय है और भारत के द्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद और अद्वैतवाद सभी उनके अंतर्गत हैं संभवतः हम बौद्ध धर्म यहाँ तक कि जैन धर्म के भी अंश विशेषों को ग्रहण कर सकते हैं यदि उक्त धर्मावलंबी अनुग्रहपूर्वक हमारे मध्य में आने को सहमत हो हमारा हृदय पर्याप्त प्रशस्त है हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं वे ही आने को राजी नहीं है हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं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 ये उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हुई है और मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ कि जहाँ परवर्ती पौराणिक ग्रंथों और वेदों में मतभेद होता है वहाँ पुराणों के मत को अग्राह्य का कर वेद वेदों का मत ग्रहण करना पड़ेगा किंतु कार्य रूप में हम में से 90 प्रतिशत मनुष्य पौराणिक और श्रेष्ठ दस वैदिक हैं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 वे केवल लोकाचार हैं तथापि प्रत्येक अबोध ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्य आचार उड़ जाए तो वह हिंदू नहीं रह सकता उसकी धारणा यही है कि वेदांत धर्म और इस प्रकार के समस्त छुत्र लोकाचार परस्पर धुल मिलकर घुल मिलकर एक रूप हो गए हैं शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी वे नहीं समझ सकते कि वे जो कह हैं उसमें शास्त्रों की सम्मति नहीं है उनके लिए यह समझना बड़ा कठिन होता है कि ऐसे समस्त आचारों का परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति नहीं होगी वरण इससे वे अधिक अच्छे मनुष्य बनेंगे इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई है हमारे शास्त्र बहुत विस्तृत हैं पातजलि प्रणीत महाभाष्य नामक भाषा विज्ञान ग्रंथ में लिखा है कि सामवेद की सहस्त्र शाखाएँ थीं वे सब कहाँ हैं कोई नहीं जानता प्रत्येक वेद का यही हाल है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 जिसका इस समय लोप हो गया है, अतः यह वेद सम्मत है। शास्त्रों की ऐसी समस्त टीका और टिप्पणियों में किसी ऐसे सूत्र को पाना वास्तव में बड़ा कठिन है जो सब में समान रूप से मिलता हो किंतु हमको इस बात का सहज ही में विश्वास हो जाता है कि इस नाना प्रकार के विभागों तथा उप विभागों में कहीं ना कहीं अवश्य ही कोई सम्मिलित भूमि अंतर्निहित है भवनों के छोटे छोटे खंड अवश्य किसी विशेष आदर्श योजना तथा सामंजस्य के आधार पर निर्मित किए गए होंगे इस आपातः निराशाजनक प्रतीत होने वाले ब्रह्मजाल के जिसको हम अपना धर्म कहते हैं मूल में अवश्य कोई न कोई एक समन्वय निहित है अन्यथा यह इतने समय तक कदापि खड़ा नहीं रह सकता था यह अब तक रखित नहीं रह सकता था अपने भाष्यकारों के भाष्यों को देखने से हमें एक दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अद्वैतवादी भाष्यकार जब अद्वैत संबंधी श्रुति की व्याख्या करता है उस समय वह उसके वैसे ही भाव रहने देता है किंतु वही भाष्यकार जब द्वैत भावात्मक श्रुतों की व्याख्या करने में प्रवृत्त होता है उस समय वह उसके शब्दों की खींचा करके अद्भुत अर्थ निकालता है भाष्यकारों ने समय समय पर अपना अभिष्ट अर्थ व्यक्त करने के लिए आजा, अर्थात जन्म रहित शब्द का अर्थ बकरी भी किया है। कैसा अद्भुत परिवर्तन है इसी प्रकार यहां तक कि इसमें इससे भी बुरी तरह द्वैतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की व्याख्या की है जहाँ उनको द्वैत के अनुकूल श्रुति मिली है उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है किंतु जहाँ भी अद्वैतवाद के अनुसार पाठ आया है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 उपनिषदों को समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई विघ्न बाधाएं हैं विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था जो जैसे ही पक्के द्वैतवादी थे वैसे ही अद्वैतवादी भी थे जैसे ही परम भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे इसी व्यक्ति के साथ रहने के फलस्वरूप प्रथम बार मेरे मन में आया कि उपनिषदों और अन्यान्य शास्त्रों को केवल अंधविश्वास से भाष्यकारों का अनुसरण न करके स्वाधीन और उत्तम रूप से समझना चाहिए और मैं अपने मत में तथा अपने अनुसंधान में इसी सिद्धांत पर पहुंचा हूँ इसलिए हमको शास्त्रों की विकृत करने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए समस्त शुभी वाक्य अत्यंत मनोरम है अत्यंत अद्भुत है और वे परस्पर विरोधी नहीं है उनमें अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है एक तत्व मानो दूसरे